यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् श्री प्रणबत कृतिमो ज्ञानको ज्ञानको श्रीकानंदमृतवर्शिया मना महां पर ओम शिष्ट उद्वेग की दशा में जब मन में कोई उद्वेग रहता है कोई उद्वेश नहीं रहती है सत्य सत्य का यथार्थ का ज्ञान नहीं होता चंचल प्रकाश में वस्तु का सच्चा रूप नहीं दिखाई पड़ता इसलिए प्रकाश भी फिर उसके लिए बोलता है बोलते हैं शांति शांति हमारे चरित्र में कोई अशांतिकारक बात ना हो हमारे मन में कोई अशांतिकारक बात ना हो हमारी चिद्धि में कोई अशांतिकारक बात ना हो हमारे विचार भी शांत हो हमारी वासनाएं भी शांत हों हमारा चरित्र भी शांत हो मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब चरित्र में करता और दृढ़ता होती है जब प्रार्थनाएं शांत होते हैं जब विचार उत्तम वस्तु की ओर चलता है अंतर्भुक्त होता है उस समय सत्य के ज्ञान की योग्य में आती है ये कर रहे हैं ये भोग रहे हैं ये सोच रहे हैं हजार बातों के बारे में सोच रहे तो एक जो सत्य वस्तु है अखंड वस्तु है उसका ज्ञान होना बड़ा कठिन है। होना इस दिन पहले रोम शांत, शांत शांत शांत चित्त से परमात्मा का विचार करना चाहिए अब एक बात नोट करने की कल आपने नोट न किया हो तो आज करते हैं ये पूरा तथि उसका तथ्य कहां तक और खो कारण करण करन जो हम काल में कब आदि और कब अंत नयाधीन अंत काल की अनंत का, काल की कल्पना करता है तो ये जो कल्पित अनंतता होती है वो अकल्पित अनंतता में रहती है तो इसलिए देव काल वस्तु ये कल्पित अनंत है और इस कल्पना से अवच्छिन्न जो चैतन्य है और कल्पित से अवचिन्न जो चैतन्य है कल्पना से अवच्छिन्न होता है श्रष्टा चैतन्य और कल्पित से अवच्छिन्न होता है अधिष्ठान चैतन्य और महावाक्य बताता है दोनों की एकता इसलिए कल्पित काल कल्पित देश और कल्पित वस्तुएं जिस अकल्पित अधिष्ठान में भाग रही है और इनकी कल्पना से युक्त जो अंतकरण है उस अंतकरण से अवच्छिन्न जो प्रमाता चैतन्य है प्रमाता चैतन्य और प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य ये दोनों एक है वेदांत का सिद्धांत वही अनवच्छिन्न है अंत करण अवच्छिन्न चैतन्य को प्रभासावच्छिन्न चैतन्य कहते हैं और अंत में जो देश काल आदि की अनंतता कल्पित है उस कल्पित अनंतता से अवच्छिन्न चैतन्य को अधिष्ठान चैतन्य कहते हैं और जहाँ कल्पित पदार्थ के नित्यात् का बोध हो जाता है वहां परमात्र चैतन्य और अधिष्ठान चैतन्य में भेद करने वाली कोई वस्तु नहीं रहती है ये है वेदांत का खरा खाता से तो अब आओ ये कल्पना जो है ये कहा से निकलती है तो उस अकल्पित चैतन्य उस अकल्पित जो कल्पना किया हुआ नहीं है ऐसा जो अकल्पित चैतन्य है अकल्पित अधिष्ठान है उसमें ये कल्पना कहां से निकलती है जगत की तो वो बात दूसरी है देवी जी ने बना दिया देवा जी ने बना दिया वो दार्शनिक कक्षा में नहीं, नहीं है वो तो पौराणिक कक्षा है वो काबिल पुराण है दर्शन नहीं है कुरान पुराण है वो दर्शन नहीं है कहानी किस्तों के द्वारा किसी बात को समझाने की कोशिश इसको पुराण बोलते हैं पुराण सच्चा हो सब भी पुराण है वो झूठा हो सब भी चुटकुले में दर्पण नहीं होता एक चुटकुला कर दिया बस आ गया समझ में तो ये किस्सा धर्म कहानी धर्म चुटकुला धर्म ये दूसरी चीजें हो वो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या हस्ती उड़ाई है तपदी साखी दो हरे ही कहानी उपखान धर्म निरूपणी भगत निरूपणी भगत काली वो कल के भक्त है भगत निरूपण, भगत काली निंदा ही वेद पुराण वेद शास्त्र की तो निंदा करते हैं और अपनी कढ़ी हुई कहानियों को सच्ची बताते हैं तो कहानी उपाख्या के द्वारा जिस दर्शन का निरूपण होता है वो सच्चा दर्शन नहीं है। हैं तो और आपको जगत की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा दर्शनों को स्पर्श करते हैं छू तो लेते हैं तो ग्रामम गठन प्रणम हो तो सकते किसी गांव में जाना है रास्ते में कुछ टूटे हुए हर के पेड़ पड़े करना पड़ा टूटा हुआ चले जाते हैं तो जाना तो है वेदाम के गांव में आ, ये रास्ते में पेड़ पौधे पड़ते हैं उनको तो छोटे होते हैं रामम व्यक्तन प्रणम सरस्वती तो चार बात का कहना है ये मिट्टी पानी आग हवा ये चारों अनादि हैं और अनंत हैं और ये आपस में मिलजुल करके ये स्त्री पुरुष पशु पक्षी ये सब बनाते रहते हैं समय से बन जाता है चार बातों में एक मत है समय से कालक्रम से बचता है दूसरा मत है चार बातों में स्वभाव से बनता है तीसरा मत है नियति ही ऐसी है, है। चौथा मत है आकस्मिक है ये चारों मत चार बात है समय है, से बनता है स्वभाव से बनता है नियति से बनता है जनिच्छा से बनता है जगुर्था माने आकस्मिक आकस्मिक राजनीति में भी हो एक आकस्मिक बात है एक अराजक बात है दुनिया में कोई राजा कोई शासन होना ही नहीं चाहिए ये।, ये भी एक राजनीति में वो राजनीति की नास्तिकता है उसमें शासन को स्वीकार नहीं करता जो शासन होगा वही गलत है उसको तो सुखार ऐसा एक मत राजनीति में एक ऐसा मत अराजकवाद इसको बोलते हैं अराजकवाद तो महाभारत में इसका वर्णन है ना राजा ना प्रजा का का न कोई राजा था ना कोई प्रजा था ना बंदियों में कदांगी कहा कोई दंड देने वाला नहीं था कोई दंड पाने वाला नहीं था घर में रही व प्रजा सर्वारक्षण थे स्वा परस्परम स्वयं तो प्रजा अपनी रक्षा कर लेती थी उसमें किसी प्रशासक की किसी अदालत की कचहरी की कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती थी ऐसा राज्य था इसका वर्ण शास्त्रों में ऐसा है ये तब प्रांति जातीयता राष्ट्रीयता मजहबी बना ये तो बहुत छोटे छोटे गुर्गे हैं गुर्गे ये आपको सुनाया इस चार बात के चार मतभेद हैं उसके मत में सृष्टि यनादी है अनंत है इसको बनाने वाला कोई नहीं निरित कारण नहीं है खड़ा तो बनता है परंतु बनाने वाला नहीं है वो माँ से अपने आप ही टाइम पर बना टाइम पर बनता है एक सहज स्वभाव से बन जाता है दो नियति से बनता है तीन है ना और आकस्मिक अकस्मा बिना किसी वजह के आकार बन जाता है ये चार मत चार वाक्य हैं सृष्टि के निर्माण के संबंध में आप सुन लो कभी न कभी तो, तो। जिन लोगों को तो नोन लकड़ी के बारे में तो सोचना नहीं देता है ना उनका मन इसमें ऐसा डूबता है एक एक बात सोचने में ऐसा मजा आता है ठंडों बीत जाए और जिनको दंड ही कसरत करने से फुर्सत नहीं है, है? तो हमारे साधु रहते हैं वृंदावन में तो भजन तो बनता नहीं ईश्वर का चिंतन तो होता नहीं तो सवेरे उठते नहा धोखे पेड़ लगा दे शरीर में और वो ईटे रख रखे और वो दंड कसरत कर रहे हैं वो शरीर ही दिखलाने में उनका बहुत टाइम दिन जाता है यहाँ भी किसी का कपड़ा दिखलाने में दिखता है किसी का बाल दिखलाने में दिखता है किसी के शरीर बड़ी तो यही चीजें हैं अच्छा चारवा कई भी कहते हैं कि सृष्टि कभी कोई नहीं ये काल से है और अनंत काल तक रहेगी जिसलिए बनाने वाले का तो कोई सवाल ही नहीं है परंत तो चार, चार भूतों से नहीं बनती है चार बात को उन्होंने कहा किया चार भूतों से नहीं बनती है गुदगलों से बनती है परमाणुओं से बनती है वो तो गुदगल नाम रखा है बनाने वाला कोई नहीं तब तक तो सिर्फ गुदगलों से परमाणुओं से सृष्टि बनती कैसे है तो बोले कर्म के संस्कार है कर्म तो मानते हो सृष्टि अनादि है अनंत है बुधगल भी अनंत है और कर्मों के संस्कार भी अनंत है। तो तो कारा, कारा तो हैं। तो वो निमित्त कारण उपादान कारण तो मानते हैं बुधगल को और निमित्त कारण मानते हैं कर्म को कर्म के संबंध में जइनों ने जितना विचार किया है उतना दूसरी जगह देखने को तो नहीं मिलता है पच्चीस तो पच्चीस जिल्सों में एक एक पुस्तक उनकी हैं कर्म सिद्धांत का विचार करने के लिए वो जीव मानते हैं जगत भी मानते हैं पुनर्जन्म भी मानते हैं आत्मा भी मानते हैं आत्मा का शुद्ध हो जाने पर उनका तीर्थंकर होना भी मानते हैं वीतराज सचना पर बैठते हैं आ... लेकिन ये सृष्टि किसी ईश्वर ने कभी बनाई है कहीं बनाई है कहीं मिटाता है ये बात नहीं मानते उपादान कारण सत्या मानते हैं।, तो हैं और पुदगल तो है और कर्म जो है ये निमित्त कारण है और जीवों को अपने कर्म के अनुसार इस सृष्टि को भोगना पड़ता है उसमें भी एक मत ऐसा है कि स्त्री की मुक्ति कभी नहीं होती और दिगंबर पीतांबर के देश से दिगंबर लोग मानते हैं कि स्त्री शरीर में शक्ति नहीं देखो तीसरे आते हैं बहुत तो, तो वो तत्व के रूप में न उपादान कारण मानते हैं और न तो निवृत्त कारण मानते हैं सात्विक नहीं मानते हैं सब तो शून्य नहीं है ना आत्मा सच्चा है न जगत बच्चा है ना ईश्वर सच्चा है खैर ईश्वर का तो उनके कोई प्रश्न ही नहीं है तो सृष्टि शून्य में ही अनादी है शून्य में ही अनंत है शून्य में ही कर्मानुसार कर्मा जन्म-मरण होते हैं विज्ञान सृष्टि है क्या एक विज्ञान मात्र है एक कल्पना है आ, ये जो मालूम पढ़ता है जो कल था तो आज है ये संस्कार की अनुवृत्ति है विज्ञान संस्काराक्रांत तो विज्ञान में ही कल भी है और आज भी है और अगला कल भी है और ये विज्ञान क्षणिक है आ, वो भी सृष्टि को अनादि मानते हैं अनंत मानते हैं पुनर्जन्म भी मानते हैं इसमे अविद्या के कारण हम लोग आत्मा का अस्तित्व मानते हैं क्योंकि अपने न होने से डर लगता है इसलिए अपने अनादि अनंत स्वरूप की कल्पना कर बैठते है तो चार बात उपादान मानते हैं जड़ को निमित्त कारण बिल्कुल नहीं मानते हैं और जैन लोग उपादान कारण मानते हैं जड़ को निमित्त कारण मानते हैं कर्म को ईश्वर को निमित्त कारण नहीं मानते और बौद्ध लोग जो है न उपादान कारण मानते और न निमित्त कारण मानते दोनों तो का सर्वनाश न माटी है न कुम्हार है केवल मन ही इस दृष्टि के रूप में दिखाई पड़ है और हमको दिखाई पड़ रहा है ये भी एक कल्पना है दृष्टा भी कल्पना है अधिष्ठान भी कल्पना है न दृष्टा करने सच्चा है न अधिष्ठान करने सच्चा है ये बहुतों का दृष्टिकोण है ये तीन जो है ये तीनों को तो नास्तिक दर्शन बोला जाता है इस दृष्टि से कि ये तीनों ईश्वर नहीं मानते हैं लेकिन इनमें जैन और बौद्ध अपने को नास्तिक स्वयं में नहीं मानते क्यों नहीं मानते क्यों कहते हैं हम पुनर्जन्म मानते हैं जो पुनर्जन्म नहीं मानता है वो नास्तिक होता है जो ईश्वर नहीं मानता वो नास्तिक नहीं है जो पुनर्जन्म नहीं मानता वो नास्तिक है चार गांत पुनर्जन्म नहीं मानता वो नास्तिक है लेकिन आज तक देखो अनाधिकाल से अब तक सब आस्तिक और नास्तिकों ने चार बार कुछ आया, इसको गर्भस्थित करो बजाओ गर्दन पर हाथ निकाल पर आज तक वो निकला नहीं वो तो लोगों के मन में ऐसा बैठता है उसमें एक सत्य है और उसकी हमेशा जरूरत पड़ती है अदालत में एक मुकदमा आया हो तो भाई तुमने इस स्त्री को छेड़ दिया बड़ा भारी अपराध किया उसने कहा कि ये हमारी पूर्व जन्म की स्त्री है इसलिए हमको छेड़ने का हक है अब अदालत क्या करेगी बताओ चलो, ना पूर्व जन्म मान के उसको छोड़ देगी आ, हमने ये गलती तो की है लेकिन इसका फल में इसका दुख तीस सजा अगले जन्म में भोग है तो अदालत छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे अदालत पूर्व जन्म और उत्तर जन्म देख करके काम नहीं मानती है वो है ना वो तो बिल्कुल वर्तमान को देख करके ही संवैधानिक निर्णय करती है कानून के अनुसार लोक में जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए और इसी लोक में मिलना चाहिए ये नरक में जाएगा ये समझ के छोड़ती नहीं है और ये पूर्व जन्म का रिश्तेदार है ये समझ करके माफ नहीं करते तो अदालती निर्णय जितने होते हैं वो सब चार बात के अनुसार पुनर्जन्म को न मान करके ही होते हैं स्वर्ग नरक को न मान करके ही होते हैं ईश्वर की दंडप व्यवस्था न मान करके ही होते हैं इसलिए अदालती काम चलाने के लिए चार बात की जरूरत पड़ती है कोई नहीं कार्जनैतिकता उसको रखना पड़ता है इसलिए ये दर्शन नित्य होते हैं और तो एक दर्शन नित्य होता है चरित्र की शुद्धि के लिए संघर्ष संकल्प की शुद्धि के लिए समाधि की शुद्धि के लिए यदि अपने पौरुष को आधार नहीं मानेंगे तो हम साधना से संचित हो जाएंगे हाथ ही जोड़ते रह जाएंगे जन जीवन में हे प्रभु हमारे लिए पैसा करता दो हमारे लिए एक मनुख की दुलहहीन भेज दो अब मरु हाथ जोड़ने से पीठ मांगने से कुछ नहीं मिलता उसके लिए पौरुष करना चाहिए इसलिए कर्म का जो सिद्धांत है तैयोग का वो बड़े भाई पौरुष का सिद्धांत है उसकी हमेशा जरूरत रहेगी जीव चाहे तो पुरुषार्थ करके संपूर्ण कर्म की मलिनताओं से मुक्त हो सकता है और शुद्ध इकाई उज्ज्वल निर्मल आत्मा के रूप में सिर्फ जिला पर जाके बैठता है सिर्फ बनकर होता है साधन से बनकर होता है उसमें किसी की कृपा काम नहीं देती दया काम नहीं देती भीप मांगने की जरूरत नहीं बढ़ते ये जैन सिद्धांत पौरुष का सिद्धांत है वो जब तक दुनिया में पौरुष का आदर रहेगा तब तक, तक उस सिद्धांत का भी आदर रहेगा बौद्ध सिद्धांत है तो, तो, तो नास्तिक उसको निकाल देते दुनिया से कहा यहां से लोगों ने निकालने की कोशिश की है तो जापान में गया जावा में गया सुखा में गया तिब्बत में गया चीन में गया सारी दुनिया में भर गया व्याप्त हो गया अभी तक दुनिया में ईसाई मुसलमान बौद्ध इसकी संख्या बहुत बड़ी है हिन्दू तो उनकी गिनती में बहुत छोटे हैं बहुत थोड़े है। अपने को चाहे कितना भी बड़ा माने लेकिन दुनिया में इनकी गिनती बहुत थोड़ी है अब एक तो नेपाल इनका स्वतंत्र तो राज्य रह गया है और एक हिन्दुस्तान धर्मनिरपेक्ष रह गया है सेक्युलर स्टेट हिंदुस्तान है और हिंदू स्टेट नेपाल है बस तीसरा कोई नाम लेवा नहीं हो तो और मुसलमानों के बहुत से राज्य हैं ईसाइयों के बहुत से राज्य हैं बौद्धों के बहुत से राज्य हैं सातिकों के खड़े हो जाओ हमारे बराबर हो कोई तो बौद्ध लोगों के विज्ञान में एक बहुत बढ़िया बात है वो कहते हैं कि बाहर की बातों पर आस्था मत करो ये तुम्हारा मन है ये तुम्हारा संस्कार है ये तुम्हारा संकल्प है और ये जो हिंसा करने की वृद्धि है चार बार हिंसा मानता है और जैन और बौद्ध हिंसा नहीं मानते अहिंसा को सब्ज मानता है तो, तो जईन लोग अपनी धारणाओं को सत्य मानते हैं वो तो सतावधानी भी होते हैं सहसरावधानी भी होते हैं अपने अवधान को एक हजार बातें एक साथ याद रख सकते हैं सौ सौ बातें एक साथ याद रख सकते हैं वो अपने अवधान को सत्य मानते हैं उनका अपने पंथ में अपने मत में बड़ा भारी आग्रह होता है बौद्धों तो का कहना है कि अपने मत पंत के आग्रह से भी बड़ी हिंसा होती है मजहब मजहब आपस में लड़ जाते हैं इसलिए चार बात जमा कहता है कि जीवन का आधार लौकिक सुख है जैन कहते हैं जीवन का आधार चरित्र की पवित्रता है अहिंसा है किसी को दुख मत पहुंचाओ बौद्ध कहते हैं कि जीवन का मूल आधार करुणा है जीव सद्र है बुद्ध के हृदय में करुणा का समुद्र उमड़ता है मैं तो उनकी अच्छाई भी लगती हूं करुणा का समुद्र जीव मात्र का कल्याण प्राणी मात्र का कल्याण किसी चिड़िया को कोई घायल करते बुद्ध दौड़ करके उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है वो किसी की निशान किसी की तकलीफ देख नहीं करते वो कहते हैं पिछली यादें सब संस्कार बढ़ें आगे की कल्पना सब संस्कार बढ़ें विज्ञान तो क्षणिक है सोता तो जा रहा है मिटता जा रहा है सब कुछ नहीं है शून्य है यहाँ तक कि आत्मा भी तत्व नहीं है स्रष्टा भी तत्व नहीं है ब्रह्म भी तत्व नहीं है सब शून्य है और वो आधी जिन और आदि बुद्ध मानने वाले जो हैं वो पीछे पैदा हुए हैं पहले शुरू से आधी जिन नहीं मानते हैं आदि बुद्ध नहीं मानते हैं बाद में पहले जिन जान था तो महाजान हुआ थे हम देखो आपको ये तीन दर्शन जो है छह बन जाते हैं चार माच हैं, चार बात का एक रहता है जैन का एक रहता है तेलों में पंख ज्यादा है हो एक काम्बर है दिगंबर है तेरा पंक्ति है चौथों में चार है बाज्यास्पादी अंतरास्पता दी विद्यास्पादी अनुदयास्पादी चार मक्का मदीना की ओर घूम करके भगवान की आराधना करें ये सब बात दूसरी है वो। आ, आ, गो कुमार ईश्वर है राजकुमार ईश्वर है ब्राह्मण कुमार ईश्वर है आ, वो सब दर्शन की कक्षा में नहीं आते हैं, आप अपनी श्रद्धा से अपने भाव से उसको ईश्वर मानिए और मान करके अपने दिल को अच्छा बनाइए इसमें उसका उपयोग है अंत करण छुट्टी में उसका उपयोग है, उसका है। आ, अच्छा मानोगे तुम्हारा दिल अच्छा बनेगा बुरा मानोगे तुम्हारा दिल बुरा बनेगा तो, तो मानना मानने वाली बात दूसरी है दर्शन शास्त्र जिसको फिलस्खा बोलता है ना फिलस्खा फिलसफी अब तो देखो चार बात मत में उपादान नहीं निमित्त कारण नहीं है केवल उपादान है जैन मत में निमित्त उपादान दोनों है लेकिन कर्म ही निमित्त है बौद्ध मत में उपादान और निमित्त दोनों ही नहीं केवल संस्कारयुक्त विज्ञान से ऐसा मानव पड़ता है और विज्ञान भी शून्य ही है यह हुआ। अब आस्तिक मत देखो आस्तिक मत में दोनों मानते हैं और एक उपादान कारण होता है जड़ और एक निमित्त कारण होता है माटी और कुम्हार दोनों हो तब खड़ा बनेगा समय से माटी अपने आप घड़ा नहीं बन जाएगी माटी का स्वभाव घड़ा बनने का नहीं है प्रत्येक माटी खड़ा बन जाए ये नियति नहीं है नहीं? और बिना किसी के बनाए घड़ा बन आकस्मिक रूप से ऐसा भी नहीं माटी चाहिए और माटी से घड़ा बनाने वाला कुम्हार चाहिए तो इसको न्याय से दर्शन बोलते हैं वैसे से दर्शन ज्यादा करके उपादान कारण का वर्णन करता है और न्याय दर्शन ज्यादा करके निरित कारण का उसको सिद्ध करता है प्रत्यक्ष की प्रधानता से मसाला सिद्ध होता है बाटी है और अनुमान की प्रधानता से निमित्त कारण ईश्वर की सिद्धि होती है ईश्वर ही कर्म के अनुसार सृष्टि बनाता है तो देखो ईश्वर तो ईसाई भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं लेकिन ईश्वर किसी वजह से कुछ नहीं बनाता है अपनी मौज से सब बनाता है माने किस किसक्यू पहले से रहा हो उसने कोई कर्म पहले से किया हो तो है ना तो उसको गीत बना दो सांप बना दो चिड़िया बना दो अग्नि बना दो ऐसा ईसाई मत का और मुसलमान मत का जो ईश्वर है वो ऐसा नहीं करता जब उसकी मर्जी आई उसने सृष्टि बना के रख जो बनाना भी आत्माओं से बनाना नहीं पड़ता तो, तो एक आवाज होती है खुद उसका नाम फल है उसका अर्थ होता है दंजा कुल का होता है दंजा ईश्वर कहता है दन जा, जा।, जा। सारी दुनिया जीव जगत दोनों पैदा हो जाते हैं बिना पूर्व कर्म के तो वो कहते हैं ईश्वर स्वतंत्र है चाहे जैसे बना ले सृष्टि को उसको सृष्टि बनाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है वो तो शहन है हिंदू कहते हैं हिंदू कहते हैं कि अगर वो अपने मन से किसी को गरीब और किसी को अमीर बनाता है किसी को सुखी किसी को दुखी बनाता है तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर ईश्वर तो किसी का पक्षपात करके उसको सुखी बना देता है किसी के ऊपर क्रूरता करके उसको दुखी बना देता है तो वैषम्य निर्धन रूप दोष ईश्वर में प्राप्त होता है किसी को अपना भाई भतीजा समझ के सुख देता है किसी को अपना दुश्मन समझ के जेल में डाल देता है तो ये कैसा ईश्वर कोई वजह होना चाहिए कि वो सुखी दुखी क्यों बनाता है तो ये कहते हैं कि जीव अनादि है जगत अनादि है उनके कर्म आदि हैं पूर्व पूर्व कर्म के अनुसार ईश्वर जीवों को शरीर देता है न्यायकारी है ईश्वर ये प्रधानता है हिंदू शास्त्र में और कर्म स्वतंत्र है ईश्वर जिसकी प्रधानता है इस्लाम और क्रिश्चियन है। तो का एक एक दृष्टिकोण है वो अब सृष्टि ईश्वर ने बनाई और ईश्वर में कौन देखेगा कैसे ईश्वर ने बनाई कैसे ईश्वर ने कैश्वर बनाएगा तो दो विचारधारा हो जाते हैं एक आत्मा की प्रधानता से और एक ईश्वर की प्रधानता से ये दोनों विचारधारा है कश्मीरी शैव लोग मानते हैं कि आत्मा का स्पंद है ये संपूर्ण प्रपंच स्पंद माने हिलना डोलना मो आत्मा की तरंग है ये दुनिया झूल जाती है तबियत तो, जब हम सोचते हैं ये धरती और पानी और आग और ये समुद्र और सूरज और चंद्रमा और ये अम लंबाई ये चौड़ाई ये दुनिया है आहा। सब मेरी मौज है सब मेरी तरंग है सब मेरा सब मेरी मस्ती है सोचते हैं एक मस्ती छा जाती है ये आत्मा की प्रधानता से चलता है और भक्त लोग जो होते हैं वो ईश्वर की उसकी प्रधानता से चिंतन करते हैं वो भी यही मानते हैं कि आ, है सब ईश्वर की मौत जी महाराज हैं सृष्टि को भागवत मानते हैं भगवान भगवान की चेष्ट काल है भगवान का प्रभाव ही काल है भगवान का संकल्प ही काल है उसी में सृष्टि स्थित एक संकल्प परमेश्वर का और ये दुनिया जो है वो बंद बिगड़ रही है वो तो रामानुज दर्शन मध्य दर्शन निम्बार्क दर्शन पल्लव दर्शन ये सब उसमें बनता है ईश्वर से कैसे सृष्टि होती है इसकी व्याख्या करते हैं फिर कर्तव्य दर्शन उसको ज्ञानपद दर्शन बोलते हैं सौर दर्शन सूर्य से कैसे सृष्टि होती है फिर शात दर्शन शैव दर्शन वैष्णव दर्शन ये सब ये नाना मत पंथ और उनके सब पंथ कहते हैं कि हमारे मूल में एक दर्शन है जो दर्शन का कहना है कि सृष्टि को प्रकृति ही बनाती है और आत्मा केवल दृष्टा है आत्मा कर्ता नहीं है लेकिन जब प्रगति उसके सामने नाना रूप धारण करके नाचती है तो उसका मजा लेने लगता है तो आत्मा करता तो नहीं है परंतु भोगता है जब वो भोग बाधना छोड़कर अपने स्वरूप में बैठा है तो न उसको दुनिया दिखती है और न दूसरा जीव मालूम पड़ता है न दुनिया बनाने वाला ईश्वर मालूम पड़ता है वो तो अपने स्वरूपभूत कैवल्य में भ्रष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है प्रकृति ही अविद्या रूप होकर के द्रष्टा को भोग देने लगती है तब वो बच जाता है और प्रकृति ही विद्या रूप होकर के द्रष्टा को, को मोक्ष दे देती है द्रष्टा में न भोग है न मोक्ष है प्रकृति फंसाना चाहती है तब भोग में फंसाती है और मुक्त करना चाहती है तो निवृत्त कर देती है प्रकृति ही निवृत्त और प्रवृत्त होती है शिंगारे बैठी बीच बाजार बैठी बीच बजार बजार सब समारे ये सब प्रकृति का खेल है विद्या और अविद्या और पुरुष दृष्टा है जब वो निवृत्त हो करके दृश्य अपने स्वरूप में बैठता है तब न उसको दूसरा दृष्टा मालूम पड़ता है न जगत मालूम पड़ता है न जगत बनाने वाली प्रकृति या ईश्वर मानव पढ़ता है वो अपने स्वरूप में कैवल्य को प्राप्त हो जाता है जोगी अरविंद का जो सिद्धांत है वो बल्लाचार्य के भागवत सिद्धांत से मिलता जुलता है उसको भागवत सत्ता का आदर्भाव मानते हैं और दिव्यता दिव्यता का आदर्भाव और आजकल जो छोटे मोटे स्वयंभु आचार्य होते हैं वो भागवत सिद्धांत नहीं मानते हैं कि सब भगवान का विलास है जी भगवान का उल्लास है वो आत्मा की प्रधानता से सिद्धांत का निश्चय करते हैं असल में वो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं वो आत्मा की प्रधानता से विचार करते हैं जैसे जी कृष्णा मूर्ति है जे, जे वो आत्मा की प्रधानता से विचार करते हैं उनका सिद्धांत अलग है और जैसे जो भी अरविंद है वो ईश्वर की प्रधानता से विचार करते हैं उनका सिद्धांत अलग है दोनों एक बड़ी सौ अटपट है और दूसरा का तो नाम ही कहा दूसरे तो नाम लेने लायक नहीं तो वेदांत कहाँ है आपके ऊपर वेदांत इनमें से किसी में भी नहीं बैठता है जितने नाम मैंने लिए अद्वैत वेदांत इनसे बिल्कुल डराला है वो न आत्मा का सिद्धांत है वो न ईश्वर का सिद्धांत है न शून्य है न कर्म है न चार भोजन है वो कहते हैं कि सारे सिद्धांत कल्पना के पेट में रहते हैं और ये कल्पना अज्ञान के पेट में रहती है परमे व्योमन गुहाया गुहायाम व्योम नाम के अज्ञाने कारणे कूढ़ा ये जो हृदय गुहा है उसमें सबसे पीछे एक अज्ञान बैठा हुआ है उसको बोलते हैं अत्याकृत उसमें न ना कोई नाम है न ना कोई रूप है न ना कोई नाम मालूम पड़ता वहां और न कोई रूप मालूम पड़ता एक हृदय गुहा में एक अज्ञान अंधकार है और उसी में ये सारी कल्पनाए और छिपी हुई है बोले भाई ईश्वर ने बनाया और जियो भोग रहा है बोले कि नहीं बनाने वाले ईश्वर में और भोगने वाले जियो दोनों में एक एक, एक, एक ऐसी चीज है दोनों के अंदर न जिसको भोगने वाला जीव कह सकते और न बनाने वाला ईश्वर कह सकते वो दोनों की आत्मा है वो दोनों का स्वरूप है वो केवल हमारी ही आत्मा नहीं है ईश्वर की भी आत्मा है और हमारी आत्मा और ईश्वर की आत्मा बिल्कुल एक है अरे भाई हराम की बात ईश्वर की कृपा से रात उसमें जीव जगत का जगत जगत का द्वैत्त नहीं है जगत जगत का द्वैत क्या होता है ये स्त्री है ये पुरुष है ये जगत जगत का द्वैत् और ये जगत है और ये जीव है ये जगत और जीव का द्वैस्त है ये दूसरा था एक जीव है ये दूसरा, है, ये दूसरा जीव है ये तीसरा जीव है ये जीव जीव का द्वैत् हुआ हो तीसरा है, रहा जगत जगत का द्वैत जगत जीव का द्वैत जीव जीव का द्वैत और जीव ईश्वर का द्वैत एक जीव है एक ईश्वर है और ईश्वर और जगत का द्वैत है ये पांच इनकी गिनती पांच है छठी और कोई गिनती नहीं होती हो, हो। न कभी थी न कभी होगी ये द्वैत के पांच भेद हैं जगत जगत का मन दृश्य दृश्य द्वैत एक और दृश्य और जीव का द्वैत दो जीव और जीव का द्वैत तीन जीव और ईश्वर का द्वैत चार और ईश्वर और जगत का द्वैत ये पांच ये पांच प्रकार का द्वैत होता है दर्शन माने ये नहीं होता है कि आगे और सोच के निकालेंगे वो तो विज्ञान है उसका नाम साइंस है ना साइंस दूसरी चीज है और फिलॉसफी दूसरी चीज है दर्शन दूसरी चीज है पांच दृश्य दृश्य का द्वैत दृश्य जीव का द्वैत जीव जीव का द्वैत जीव ईश्वर का द्वैत ईश्वर जगत का द्वैत जैसे पांच होते हैं इस द्वैत को पांच तरह से रख सकते हैं कैसे रखते हैं कोई सही द्वैत है अद्वैत तो बिल्कुल है ही नहीं ऐसे बोलते हैं कौन का मथुरा चांद बोला कोई सही द्वैत है कोई कहीं है, है मर गया तो निम्बार का चांद बोलते हैं द्वैत और अद्वैत दोनों तो है उसको द्वैता द्वैत तो बोलते हैं श्री दामानुजाचार्य बोलते हैं द्वैत गौण है अद्वैत मुख्य है द्वैत विशिष्ट अद्वैत है ऐसे बहुत वल्लभाचार्य बोलते हैं अद्वैत गौण है द्वैत मुख्य है सेवा सेवई करो शंकराचार्य बोलते हैं अद्वैत ही अद्वैत है न द्वैत है न विशिष्टाद्वैत है न द्वैताद्वैत दुवाईत है न है ना न विशुद्धा द्वैत है सप्का है अद्वैत ही अद्वैत अब ये पांच हो गया पांच प्रक्रिया हो गई वो केवल द्वैत को रखना एक केवल अद्वैत को रखना दो तो, द्वैत अद्वैत दोनों को रखना तीन द्वैत को गौण रखना और अद्वैत को मुख्य रखना चार और अद्वैत को मुख्य रखना द्वैत के गौण ये महाराज महा जो चेत रहा है मंगल का देखो भाई कभी कभी ऐसी बात भी सुननी चाहिए ना जो अपनी समझ से बाहर है तब तो समझ बढ़ेगी तब एक ऐसी बात आपको मालूम पड़ेगी जिसको अब तक आपने नहीं समझा था और जितनी बात आपके समझ में है हम एक किस्सा कहना शुरू करें और आपको याद आ जाएगी एक दिन पहले मैंने ये सुना था है? तो हमारा कहना तो बेकार गया आपकी सुनी हुई बात आपको सुना भी तो ये सोचने विचारने के ध्यान होता है पहले मालूम पड़ता है तब होता है एक सिद्धांत पहले होता है तब मालूम पड़ता है ये दूसरा सिद्धांत है और दोनों साथ ही होते हैं ये तीसरा सिद्धांत और दोनों झूठे हैं ये चौथा सिद्धांत है और दोनों एक ही हैं ये पांचवा सिद्धांत है नाम लेके बता देता पहले होता है तब मालूम पड़ता है ये नाम सिद्धांत है जड़ता पहले है ज्ञान बाद में है पहले मालूम पड़ता है फिर होता है ये आस्थिक सिद्धांत कर दोनों एक साथ रहते हैं ये द्वैत सिद्धांत है, और दोनों नहीं है ये शून्य सिद्धांत है, और दोनों एक भी है ये अद्वैत सिद्धांत अच्छा आपको एक बात बताना है चार पाक राजनीति है जैन अहिंसा है बौद्ध करुणा है और सनातन धर्म वैदिक धर्म वह हित है जहां नास्तिकता की जरूरत है वहां नास्तिकता ठीक है जहां हिंसा की जरूरत है वहां अहिंसा ठीक है जहाँ हिंसा की जरूरत है वहाँ हिंसा ठीक है जहाँ करुणा की जरूरत है वहाँ करुणा ठीक है जहाँ कठोरता की जरूरत है वहाँ कठोरता ठीक है ये मत कहो कि यही ठीक है जिससे हित हो परिणाम में आयती में नतीजा में जिससे भला हो सनातन धर्म का सिद्धांत है हित न बेवकूफी की करना करुणा करने गए फंस गए मार गए बन राजा भरत ने करुणा की थी अहिंसा करने गए मारे गए है ना? राजनीति में फंस गए भ्रष्ट हो गए बोले नहीं हित वास्तविक है वही तो तमाम तदैव में ब्रूही यह कोई वेदांत का धर्म क्या है चार बात का धर्म है राजनीति जैन का धर्म है अहिंसा बौद्ध का धर्म है करुणा और अद्वैत वेदांत का धर्म है हित के रूप में स्वप्न आया यदैव हित तमाम सदैव में ब्रूही सर्वभूत हिते रता पढ़ते है ना गीता में गीता में तो कई बार है सर्वभूत हिते रता ये वैदिक धर्म का मोटो है हित